एक गांव में एक मजदूर अपने पत्नी के साथ रहता था। वो दूसरों के खेत में काम करके जो भी मजदूरी मिलती थी, उससे अपना घुसारा करता था। एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। हम्म, इस साल काफी अच्छी फसल हुई है। इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ देखकर मालिक बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ, और हमें हिनाम भी दे� दोनों दोबारा काम करने लगते हैं। उतने में ही वहाँ एक चूहा आता है। वो स्ट्रॉबेरीज़ देख खुश हो जाता है और स्ट्रॉबेरीज़ खाने लगता है। ए चूहे, क्या कर रहे हो तुम? निकल जाओ यहाँ से। फिर आ गए। तुम ऐसे नहीं मानोगे। मेरी स्ट्रॉबेरीज खाएगा रुक रुक आज तुझे नहीं छोडूंगा रुक भाग मत रुक रुक रुक भागता कहाँ है रुक उस चूहे को मारने के चक्कर में देखो कितनी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद हो गई बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज फाउंडें के मार के वजह से बर्बाद हुई नजर आती है तभी उस खेत का मालिक वहाँ पर आता है रे ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज बर्बाद कर दी हैं। अब तुम्हें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, समझे? तुमने मेरा नुकसान किया है, उसकी भरपाई तुम्हें चुकानी होगी। मालिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चूहा मजदूर का उदास चेहरा देखकर उसपर हंसने लगता है। अब तू गया क वो तुम्हारे सिर पर है। हम्म, ये कैसी आवाज़ है? लगता है जमीन के अंदर कुछ गड़ा है। कहीं कोई खजाना तो नहीं है ना? दोनों खुश हो जाते हैं और जमीन खोदने लगते हैं। पूरी जमीन खोदने के बाद उसमें से एक घड़ा निकलता है। हम्म, इसमें कुछ तो होगा। रे ये तो खाली घड़ा है। हम्म लगता है आज का दिन ही खराब है। हम्म अब मैं तुझे नहीं छोडूंगा। रुक रुक। हाहाहा <laughs> अब कहाँ जाओगे? हम्म हाँ इतने सारे चूहे ये तो सारी स्ट्रॉबेरीज खा जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। हम्म। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि घड़े में तो एक ही चूहा गया था। फिर इतने सारे चूहे कैसे बाहर आए? कहीं ये घड़ा जादुई तो नहीं है? क्या? जादुई घड़ा? हाँ, चलो देखते क्या होता है। अरे, ये तो कमाल हो गया। इस जादुई घड़े से तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी। जादुई घड़ा लेकर दोनों खुशी-खुशी अपने घर आते हैं। ये लो तुम्हारे नुकसान के पैसे। अब हमें तुम्हारे नौकरी की कोई जरूरत नहीं। हम्म? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जाकर देखना होगा। उसी रात मालिक मजद� ये घड़ा अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। एह, ये घड़ा मेरा है। मुझे पता है कि तुम्हें ये मेरे खेत में मिला है। घर जाके वो सारे हीरे और जवारात कई गुना बढ़ा लेता है। ऐसा इसमें क्या है? मुझे देखना चाहिए अंदर से। हरे, ये तो अंदर से बिल्कुल मामूल मेरी इतने सारे हमशकल, मेरी इतने, इतने सारे हमशकल। ए, मैं असली हूँ और तुम नकली हो समझे? ए, मैं असली हूँ और तुम नकली हो समझे? चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये यह खड़ा मेरा है। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, ये यह यहाँ मेरा है। अरे मेरी नकल करना बंद करो भाई। मालिक को समझ आता है कि ये सब उसकी नकल कर � सभी टोपी ऊपर उठाते हैं। वो घर से बाहर निकलता है। सभी हम शकल घर से बाहर निकलते हैं। वो घर का चक्कर लगाता है? हम शकल में घर का चक्कर लगाते हैं। वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है। सभी हम शकल रुक जाते हैं। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> कैसे उल्लू बनाया? <laughs> कैसे उल्लू बनाया? <laughs> लगता है ये मेरा पीछा ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे खड़ा लेके भागना चाहिए। चलो, चलो, चलो, चलो, चलो। नहीं, नहीं। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुफ्त में मिली कोई भी चीज ज्यादातर नहीं टिकती। ज़ादू उपहार। आज का दिन है बड़ा, मैं खाऊंगा पेड़ा, माँ के हाथ के पेड़े, ताज़े ताज़े पेड़े, हे हे हे हे हे।, हे। भोलू, कहाँ थे तुम? चलो जल्दी पेड़े खालो।、हा? पांच तरह के पांच पेड़ बनाए हैं आज। लाल, पीला, केसरी सब तरह का एक-एक पेड़ा है। पांच रंग के पांच पेड़? क्या बात है? आज तो मजा आने वाला है। ये, ये, ये, ये, ये। अब नाश्ते ही रहोगे या पेड़ भी खाओगे? अरे माँ, मैं अकेला थोड़ी खाऊँगा पेड़। मेरे दोस्त मोहन के साथ मिलकर खाऊँगा। आज का दिन है बड़ा मैं खाऊंगा पेड़ा माँ के हाथ के पेड़े ताजे ताजे पेड़े गाना गुनगुनाते भोलू रास्ते से जा रहा था तभी पेड़ पर बैठे भूत ये सुन लेते हैं हम पेड़े मेरे मुंह में तो पानी आ गया लेकिन वो पेड़ हमें कैसे मिलेंगे दिखने में तो ये लड़का बहुत भोला लगता है चलो उसस अगर उसने हमें पेड़ी दिए तो उसे बदले में हम ये जादुई हंडी दे देंगे। सही कहा भाई। वैसे भी ये हंडी हमारे कुछ काम की नहीं। सुनो बच्चे। हम्म कौन हो तुम? और मेरे पास क्या काम है तुम्हारा? हाँ मैं बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हम्म क्या तुम पेड़ी खाओगे? हम्म म ये लो कितने स्वादिष्ट पेड़ हैं ये लो बच्चे ये जादुई हंडी है इससे तुम जो चाहे वो मांगकर खा सकते हो क्या सच में अरे हाँ सच में तुम मांगकर तो देखो ठीक है हंडी मुझे खीर चाहिए वाह कितनी अच्छी सुगंध है क्या सच में ये हंडी में अपने घर ले जा सकता हूँ आज से ये हंडी तुम्हारी है कितना भोला है ये बच्चा भोलू हंडी लेकर वहाँ से निकल जाता है और चलते चलते सोचने लगता है मैंने तो सारे पीड़ित उन भूतों को दे दिए अब मैं मोहन को क्या दूंगा कुछ देर बाद भोलू मो मोहन अरे ओ मोहन घर पे हो क्या कहाँ गए अरे बोलो आ गए तुम चलो निकालो मेरे पेड़ हम पेड़ तो नहीं है पर मेरे पास एक हंडी है क्या अब तुम मुझे हंडी खिलाओगे अरे नहीं तुम देखो तो सही जादो ये हंडी मोहन के लिए पेड़ दे दो हाँ अरे ये हंडी तो कमाल की है अगर मुझे ये हंडी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भूलू पेड़ खाकर तो बड़ी नींद आ रही है। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। हाँ मुझे भी बहुत नींद आ रही है और वैसे भी धूप बहुत है। कुछ देर आराम करूँगा और घर निकल जाऊँगा। भूलू आराम से सो जाता है। भोलू के सोते ही मोहन उठ जाता है और हंडी को बदल देता है। थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है। चलो मोहन, मुझे निकलना होगा। बहुत देर भी हो चुकी है। माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। भोलू हंडी उठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। मोहन मन ही मन हँसता है। थोड़ी देर में भोलू घर मुझे क्या मिला है? एक जादुई हंडी। क्या? जादुई हंडी? हाँ माँ, ये देखो। जादुई हंडी, माँ को गरम-गरम खीर खिलाओ। हम्म, हम्म, अरे, लगता है दूसरा कुछ बोलना पड़ेगा। जादुई हंडी, मुझे खीर चाहिए।、है? फिर भी हंडी से कुछ नहीं निकलता। हम्म अरे क्या तुम भोलू? हंडी में से खीर कैसे निकलेगी? कुछ भी पागलों की तरह बात मत करो। अरे नहीं माँ ये सच में जादुई हंडी थी। मैंने खुद इससे खीर मांगी थी। हम्म और अब क्या हुआ? इसका जादू खत्म हो गया? हम्म लगता है उन भूतों ने मेरे पेड़े खाकर मुझे दूसरे दिन सुबह भोलू उस पेड़ के पास जाता है, जहाँ उसे वो भूत मिले थे। प्रणाम मालिक, कैसी लगी हमारी जादुई हंडी? एकदम बकवास है। तुमने मेरे पेड़ खाए और मुझे एक डेकार्सी हंडी दे दी। चलो, मेरे पेड़ निकालो। आ, हम पेड़ तो नहीं दे सकते मालिक। मुझे नहीं पता। तुम मेरे पेड़ वापस करो, � अ, अ, अरे मालिक ऐसा मत करो हमें माफ कर दो हम्म ये हंडी कैसे बेकार हो गई सुनो मालिक तुम एक काम करो तुम ये लो भूत भोलू को एक बकरी देते हैं अरे इस बकरी का मैं क्या करूंगा मालिक ये जादुई बकरी है इसे गुदगुदी करोगे तो ये हँसने लगेगी और इसके मुंह से सोने के सिक्के गिरेंगे क्या तुम मुझे वापस उल्लू बनाना चाहते हो? नहीं मालिक, तुम एक बार करके तो देखो। चलो ठीक है, चाओ तुम सब, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शुक्रिया मालिक। बकरे लेकर भोलू वहाँ से निकलता है और मोहन के घर जाता है। मोहन! अरे मोहन सुनो तो जरा बाहर आओ हाँ भोलू आओ आओ मोहन भोलू के हाथ में एक बकरी देखता है अरे भोलू ये क्या लेकर आए हो तुम अरे मोहन ये एक जादुई बकरी है इसे गुदगुदी करोगे तो ये हँसती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरते हैं क्या सच में भोलू मुझे भी देखना है हाँ क्यों नहीं अभी द गुद बकरी हंसने लगती है और उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं अरे हाँ बोलो ये तो सच में जादू ही बकरी है हाहाहा <laughs> चलो मोहन मैं निकलता हूँ माँ को ये बकरी दिखानी है माँ बकरी देखकर बहुत खुश हो जाएगी अगर ये बकरी मुझे मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊँगा अरे रुको रुको बोलो धूप ब तुम वो भी कर निकल जाना। चलो ठीक है। मोहन और भोलू घर के अंदर जाते हैं। मोहन भोलू के लिए शरबत बनाता है और चुपके से उसमें नींद की गोली डाल देता है। ये लो भोलू। भोलू कैसा था शरबत? अच्छा लगा ना? शरबत तो अच्छा था मोहन, पर पता नहीं क्यों मुझे नींद आ रही है। <laughs> अरे भोलू कुछ देर यहीं पर आराम करो और फिर निकल जाना अरे ये भी तो तुम्हारा ही घर है भोलू फिर से मोहन के घर सो जाता है मोहन उसकी बकरी बदल देता है थोड़ी देर बाद भोलू नींद से उठता है चलो मोहन भाई अब मैं निकलता हूँ भोलू बकरी को लेकर वहाँ से निकल जाता है कुछ देर बाद भोलू अपने घर पहुंचता है। माँ, ये देखो, आज मैं क्या लाया हूँ? अब क्या है? माँ का ध्यान बकरी की तरफ जाता है। हे भगवान, ये बकरी कहाँ से उठा के लाया तू? माँ, ये जादुई बकरी है। <laughs> अरे भगवान, इस लड़के को क्या हो गया है? अरे माँ, ये सच में जादुई बकरी है। वो कैसे? द बकरी हसने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अब हँसो भी? क्या बोलो तुम भी? बाहर से कुछ भी उठा कर लाते हो और घर आकर पागलों जैसी बातें करते हो? हाँ, अब तो मैं उन भूतों को नहीं छोडूंगा। दूसरे दिन भोलू उस पेड़ के पास जाता है, जहाँ वो भूत रहते थे। आज तो मैं तुम्हें सच में खा जाऊंगा। क्या हुआ मालिक? तुमने मुझे फिर से उल्लू बनाया? अब मैं तुम्हें नहीं छोडूंगा। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, आप यहाँ से बकरी और हंडी लेकर कहाँ गए थे? यहाँ से निकलकर मैं अपने दोस्त के घर जाता था। उसके घर थोड़ी देर आराम करके घर वापस � क्या? कुछ भी मत बोलो। तुम मुझे फिर से उल्लू बना रहे हो? सच में मालिक हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पर मुझे मेरे दोस्त पर भरोसा है। मोहन ऐसा नहीं करेगा। ये लो मालिक, ये डंडा आपके दोस्त के घर ले जाओ। और इस डंडे को बस इतना बोलो, जाओ डंडे तुम्हारा कमाल दिखाओ। फिर देखना, आपको आपक डंडा लेके मोहन की घर जाता है। मोहन! अरे मोहन! सुनो तो जरा बाहर आओ। अरे कहीं भूल को पता तो नहीं चला ना। मोहन! मुझे पता है। तुमने ही मेरी बकरी और हंडी चुराई है ना? चलो चुपचाप वापस करो। अरे नहीं भूलू। मैंने कोई चोरी नहीं की। ठीक है। अब तुम्हें समझाएगा। डंडे जाओ। और दिखाओ अपना कमाल अरे बचाओ, बचाओ भूलू, मुझे माफ कर दो मैं तुमारी हंडी और बखरी लोटा दूँगा तुम इस देंडे को रोको देंडे, रोक जाओ देंडा रोक जाता है मोहन हंडी और बकरी भोलू को वापस कर देता है। भोलू खुशी-खुशी अपने घर वापस जाता है। माँ, ये देखो, मैं क्या लाया हूँ? भोलू माँ को हंडी में से खाना और बकरी के मुँह से सोने के सिक्के निकालकर दिखाता है। ये देखकर माँ खुश हो जाती है। देखा माँ? है ना ये जादुई? <laughs> हाँ बाबा, है ये जा� वो अमीर हो जाते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। जादुई गाय कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में मैक नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। उसके पास एक बहुत सुंदर और तंदुरस्त गाय थी। वो गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। वो अपनी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था और अ मैक और उसकी गाय बहुत ही हंसीखुशी रहते थे। मैक के बगल में जोसेफ नाम का एक दूध का व्यापारी रहता था। उसके पास कई सारी गायें थीं, फिर भी वो मैक से जलता था। हरे, इस मैक के पास एक गाय होकर भी ये इतना खुश कैसे रह सकता है? मुझे लगता है उसकी गाय ज्यादा दूध देती होगी। अगर ये ग हा? अरे बड़े साहब आप यहाँ आइए आइए बोलो क्या सेवा करूँ आपकी अरे कुछ नहीं मैक असल में एक काम से मैं तुम्हारे पास आया हूँ अरे बोलिए मालिक कैसा काम और मुझ जैसा गरीब आपके क्या मदद कर सकता है मैक मैं तुम्हारी ये गाय खरीदना चाहता हूँ ये बात सुनकर मैक को गुस्सा आता है पर मुझे मेर मैक मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दूंगा। तुम उस पैसे से ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लेना और खेती करके अपना गुज़ारा करना। हम्म, नहीं, मुझे मेरी गाय नहीं बेचनी है। तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, इसे मज़ा चखाना ही होगा। उसी रात जोसिप मैक के घर के पास जाता है, जहाँ मैक अपनी दूसरे दिन मैक रोज की तरह गाय का दूध निकालने आता है। उसे उसकी गाय बहुत कमजोर नजर आती है। जैसे ही मैक दूध निकालने जाता है, गाय झटपट आने लगती है। हरी ये क्या? आज मेरी गाय को क्या हुआ है? ऐसा कई दिनों तक चलता है। एक दिन मैक के घर अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है। सुनो ब फिर भी मैक अपने हिस्से का खाना उस बूढ़े आदमी को देता है और खुद भूखा रहता है। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़े आदमी की नजर मैक के गाय पर पड़ती है। सुनो बच्चे, ये गाय तो बीमार लग रही है। क्या ये बीमार गाय तुम्हारी है? हाँ, इसीलिए आजकल ये खाना नहीं खा रही है और दूध भ <laughs> <laughs> गाय के सिर पर हाथ घुमाता है और अपनी झोली में से एक पत्ता निकालकर गाय को खिलाता है। लो बच्चे, तुम्हारी गाय अब एकदम पहले जैसी हो गई है। हाँ, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। दूसरे दिन मैक अपने गाय के पास आता है और दूध निकालने लगता है। अरे ये क्या? मेरी गाय तो पहले शायद वो बूढ़ा आदमी कोई फरिश्ता था। ऐसे ही गाय के रोजाना ज्यादा दूध देते, मैक बहुत पैसे कमाता है। मैक जल्दी ही एक और गाय खरीदता है। ऐसे करते करते, वो उस गांव का बहुत बड़ा दूध का व्यापारी बन जाता है। और दूसरी तरफ जोसेफ को दूध के व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो